मत्स्य माधव की महिमा समुद्र में मार्जन आदि की विधि अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता स्नान तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं श्वेत माधव का दर्शन करके उसके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें जो भगवान पहले एक कारणों के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे वे ही मत्स्य माधव कहलाते हैं वे भगवान के आदि अवतार हैं पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान को प्रणाम करें ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उस बैकुंठ धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान श्री हैं मुनिवरों इस प्रकार मैंने मत् से माधव के महात्मा का वर्णन किया मुनियों ने कहा भगवन समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका फल बताइए ब्रह्मा जी बोले मुनिवर हूं मार्जन की विधि सुनो मार्कंडे हृदय का स्नान पूर्वाण काल में उत्तम माना गया है विशेषता चतुर्दशी को उसने किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है विशेषतः पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है मार्कण्डेय हृद अक्षयवट श्री कृष्ण बलराम समुद्र तथा इंद्रद्युम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के पांच तीर्थ हैं जब जेष्ठ मास की पूर्णिमा को जेष्टा नक्षत्र हो तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए उस समय मन वाणी और शरीर से शुद्ध हो भगवान में मन लगाए रहें और कहीं मन को न ले जाएं सब प्रकार के दंदों से मुक्त रहें राग और द्वेष को दूर करें कल्पवृक्षवट बहुत रमणीय स्थान है वहां स्नान करके एकाग्र चित्त से तीन बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें उनके दर्शन से सात जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है चूर पूण्य तथा अविष्ट गति को प्राप्त होती है प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं वट वटेश्वर कृष्ण तथा पुराण पुरुष ये सत्य आदि युगों के क्रमसः वट के नाम कहे गए हैं सतयुग में वट का विस्तार एक योजन त्रेता में पौन योजन द्वापर में आधा योजन और कलयुग में चौथाई योजन का माना गया है पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं वहां समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ट है उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पाप ग्रह आदि इसकी पीड़ा से मुक्त हो जाता है स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करें तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करें मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की आवश्यकता क्या है ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन निवास स्थान रहा है इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं समस्त का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है पृथ्वी नारायण परक है जल नारायण परक है अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही हैं अहंकार और बुद्ध दोनों नारायण स्वरूप हैं भूत वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ नारायण स्वरूप है शब्द आदि विषय श्रवण आदि इंद्रियां प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप हैं जल स्थल पाताल स्वर्ग लोक आकाश तथा पर्वत इन सबको व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं अधिक कहने की क्या आवश्यकता ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है ब्राह्मणों मैं नारायण से बढ़कर यहां कुछ नहीं देखता यह दृश्य अदृश्य चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी हैं अतः जल में सर्वदा पाप हारी नारायण का स्मरण करना चाहिए विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करें और हाथ तथा शरीर में नामाक्षरों का न्यास करें ओंकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से करतल और कर पृष्ठों तक न्यास करें ओंकार का बाएं और नकार का दाएं चरण में न्यास करें कटी के बाएं भाग में मुंह का और दाएं भाग में नाका न्यास करें रा का नाभि देश में य का बाई भुजा में रा का दाहिनी भुजा में और य का मस्तक पर न्यास करें नीचे ऊपर हृदय में पार्श्व भाग में पीठ की ओर तथा अग्र भाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करें पूर्व में गोविंद दक्षिण में मधुसूदन पश्चिम की ओर श्रीधर उत्तर में केशव अग्निकोण में विष्णु नैऋत्य में अविनाशी माधव वायब में ऋषिकेश ईशान में बामन नीचे वाराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें इस प्रकार कवच का पाठ करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करें तुमग्निर द्विपदाम नाथ रेतो धा कामदीपनह प्रधान सर्व भूतानां जीवानां प्रभु रव्ययह अमृतस्यारिष्टस्वं हि देव योनि रपां पते ब्रजीनम हरमे सर्वम तीर्थराज नमोस्तुते नाथ आप अग्नि हैं मनुष्य आदि सब जीवों के वीर्य का आधान और काम का दीपन करने वाले हैं संपूर्ण भूतों में प्रधान हैं तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं समुद्र आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि हैं तीर्थराज आप मेरे सब पाप हर लें आपको नमस्कार है इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा तीन बार अग्रमरशन मंत्र का जप करें जैसे अश्वमेध यज्ञ सब को दूर करने वाला है वैसे ही अग् हमारे स्नान उक्त सब पापों का नाशक है स्नान के पश्चात जल से निकलकर दो निर्मल वस्त्र धारण करें फिर प्राणायाम आचमन एवं संध्या उपासना करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्योपासना करें उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें तदंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा होकर जप करें फिर सूर्य की परदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करें उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करें मंत्र वेत्रा पुरुष को चाहिए के चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्रोचारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करें पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पितरों के तर्पण का अधिकारी होता है साध्य और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए यही सदा की विधि है बाएं और दाएं हाथ की समलित अंजली से नाम गोत्र के साथ तिपत याम बोलकर मौन भाव से जल दें। अपने अंगों में इस्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तरपन न करें।